श्री गणेशाय नमः संक्षिप्त भारत भीष्म सिवर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय नारायण नमस्कृत्य अनुतम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मायामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन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 वैशं जी बोले राजन कौरव पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए कुंती राजा युधिष्ठिर ने वहां समन्त पंचक तीर्थ से बारह के मैदान में हजारों खेमे खड़े करवाए वहां इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कि कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सोनी लगती थी केवल बालक और वृद्ध ही बज गए थे तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी सभी वर्णों के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे सबने अनेकों योजन के मंडल में घेरा डाल रखा था उनके घेरे में देश नदी पर्वत और वन भी थे राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है सबके नाम आभूषण और संकेत निश्चित किए दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल देशी वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े संख तथा तो रणभेरिया बजाने लगे तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए उन पांच जन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज सुनकर कौरव योद्धाओं के मल मलमूत्र निकल पड़े इसके बाद कौरव पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया वे नियम इस प्रकार थे प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें कोई किसी के साथ छल कपट ना करे जो वाग युद्ध कर रहे हों उनका मुकाबला वाग युद्ध से ही किया जाए जो सेना के बाहर निकल गए हों उनके ऊपर प्रहार ना किया जाए रथी रथी के साथ हाथी सवार हाथी सवार के साथ घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ ही युद्ध करें जो जिसके योग्य हो जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो वह उसी के साथ युद्ध करे जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार ही वह लड़े विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो उस पर आघात न किया जाए जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हो ऐसे निहत्थों का वध न किया जाए सूत भार ढोने वाले शस्त्र पहुँचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाए। इस प्रकार के के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने अपने सैनिकों साथ बहुत प्रसन्न हुए। व्यास जी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पादों का वर्णन वैश्वपान ने कहा राजन तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में सामने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेना को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान व्यास ने एकांत में बैठे हुए राजा धित्राष्ट्र के पास आकर कहा राजन तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुँचा है वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं बेटा यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूँ इससे तुम वहां का युद्ध भली भांति देख सकोगे धृतराष्ट्र ने कहा ब्रह्मषिवर युद्ध में मैं अपने ही कुटुम्ब का वध नहीं देखना चाहता किन्तु आपके प्रभाव से युद्ध का पूरा समाचार सुन सकूं, ऐसी कुछ अवश्य कीजिए धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता है यह जानकर ब्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया वे धित्राष्ट्र से बोले राजन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 तथा यह इस युद्ध से जीता जागता निकल आएगा मैं इन कौरों और पांडवों की किरत का विस्तार करूंगा। तुम इनके लिए शोक न करना यह दैव का विधान है इसे टाला नहीं जा सकता युद्ध में जिस ओर धर्म होगा उसी पक्ष की जीत होगी महाराज इस संग्राम में बड़ा भारी संहार होगा क्योंकि ऐसे ही भयां भयसूचक अपसगुन दिखाई देते हैं दोनों संध्याओं की बेला में विजयी चमक चमकती है बिजली चमकती है और सूर्य को तिरंगे बादल ढक देते हैं ये ऊपर नीचे सफेद और लाल तथा बीच में काले होते हैं सूर्य चंद्रमा और तारे जलते हुए से दिखते हैं दिन रात में कोई अंतर नहीं जान पड़ता यह लक्षण भय उत्पन्न करने वाला है कार्तिक की पूर्णिमा को नील कमल के समान रंग वाले आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण कम दिखता था उसका रगन, रंग रंग अग्नि के समान था इससे यह सूचित होता है कि अनेकों सूरवीर राजा और राजकुमार युद्ध में प्राण त्याग कर पृथ्वी पर शयन करेंगे प्रतिदिन सुअर और बिलाव लड़ते हैं और उनका भयंकर ना सुनाई पड़ता है देव मूर्तियां कापती हस्ती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात पसीने से तर हो जाती और गिर पड़ती हैं जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उस परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर लिया है शनिश्चर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है चंद्रमा का मृग चिन्ह सा गया है इससे बड़ा भारी भय होने वाला है आजकल गौ के पेट से गधे उत्पन्न होते हैं घोड़ी से गौ के बछड़े की उत्पत्ति होती है और कुत्ते गीदर पैदा कर रहे हैं चारों ओर बड़े जोर की आंधी चलती है धूल का उड़ान उड़ना बंद ही नहीं होता बारंबार भूकंप होता है राहु सूर्य पर आक्रमण करता है केतु चित्रा पर स्थित है केतु पुष्प नक्षत्र में स्थित है केतु पुष्य नक्षत्र में स्थित है यह महान ग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर है और शुक्र पूर्वाभाद्र पदा पर स्थित है पहले चौदह पंद्रह और सोलह दिनों पर अमावस्या हो चुकी है किंतु कभी पक्ष के तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो यह मुझे स्मरण नहीं है इस बार तो एक ही महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से ये दोनों ग्रह अवश्य ही प्रजा का संहार करेंगे पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्तपान करेगी कैलाश मंद्राचल और हिमाचल हिमालय जैसे पर्वतों से हजारों बार घोर शब्द होते हैं उनके शिखर टूट टूट कर गिर रहे हैं और चारों महासागर अलग अलग उपनाते था पृथ्वी पर हलचल पैदा करते हुए बढ़कर मानव अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं